लेकिन तक्षक न आवे वो इंद्र के सिंहासन के नीचे जन्मेरे के कहने से ब्राह्मणों ने इंद्र सहित तक्षक को यज्ञाग्नि में गिरने के लिए जब मंत्र पढ़ना प्रारंभ किया तब नारायण बृहस्पति ने आकर के और कह दिया कि नहीं वो तो यज्ञ रात दे उसका बध नहीं होना चाहिए फिर जन्मेजय मान गए और इनका फिर वंश चला हो कई पीढ़ी तक आगे वर्णन है कि ये सारी कथा जो है ये वेदों के प्रमाण से ही है इसलिए प्रजापति के मुख से कैसे ओंकार की ध्वनि होती है और उससे वेद कैसे निकलते हैं और उनकी शाखा प्रशाखा का विस्तार कैसे होता है नारायण और एक नारायण एक बार तो ऐसा हुआ कि महात्मा से नारायण कोई कोई हत्या हो गई हो गई तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि तुम लोग बांट करके इसको करो नारायण छोटे छोटे उनके ब्रह्मचारी शिष्य थे सो उनमें से जाग जी बोले कि इनमें नारायण कहना है, इनमें इनमें ये क्या करेंगे प्रायश्चित मैं अकेला ही प्रायश्चित कर दूंगा इस पर गुरुजी नाराज हो गए और नाराज हो गए तो उन्होंने कह दिया कि तुमने हमसे जो वेद पढ़ा है सो हमारा वापस करो नाराज क्यों हो गए गुरुजी का उन्होंने अपने भाइयों को ब्रह्मचारियों को गुरु भाइयों को अपने से छोटा समझा और अपने को बड़ा समझा नारायण अभिमान हुआ उनमें तो गुरु लोग जो है वो अभिमान को नापसंद नहीं नापसंद करते हैं अब उन्होंने उसको वापिस करवाया फिर उनके उगले हुए बेद से तैरिय शाखा जो है ये बनी इस प्रकार शाखा प्रशाखा पुराण महापुराण ये सबके बने अब पुराणों की चर्चा में जब मारकंडे पुराण की चर्चा आई तब सौनक जी ने पूछा कि वो तो अभी इसी कल्प में हुए हैं नारायण उन्होंने महाप्रलय कैसे देखा तब मारकंडे का चरित्र आया वो कैसे भगवान का भजन करते थे और कैसे दीर्घायु हुए और पुराना पुराणाचार्यता की प्राप्ति हुई तो जब वो तपस्या कर रहे थे तो वहाँ नर नारायण जो है वो उनके सामने प्रकट हुए उन्होंने नर नारायण की स्तुति की और नर नारायण ने पूछा कि तुम क्या वरदान मानते हो वो बोले कि मैं तो माया का दर्शन करना चाहता हूँ बोले अरे बाबा मेरा दर्शन कर माया का दर्शन करके क्या करेगा सो माया शब्द का प्रयोग भागवत में जहां जहाँ आया है उसकी व्याख्या करने के लिए ये असल में प्रसंग है कि एक अनहुई बात को माया दिखाई देती है उसी को माया कहते हैं अब मारकंडे जी एक दिन पुष्प नदी के तट पर और एक शिला पर महाराज बैठ के ध्यान कर रहे थे नारायण ने तो माया देखने का वरदान दिया ही था तो देखा उन्होंने कि चारों ओर बादल उठ रहे हैं और आंधी आ रही है गर्जना हो रही है मेघ बरस रहे हैं सो so, नारायण सारी धरती डूब रही है अब वो उसमें बहने लगे और बहते, बहते उन्होंने बड़ा भारी समुद्र पार किया अब वो महाराज कभी देखें कि कोई मगर हमको खा गया फिर देखें कभी उगल गया मरे तो है नहीं नारायण तरह तरह की लीला उसमें देखें और बरसों बीत गए जुगो बीत गए उसमें भटकते हुए अंत में उन्होंने देखा कि एक बड़ का पीपल का पेड़ है और उसके पत्ते पर नारायण एक छोटा सा बालक शयन कर रहा है अब समुद्र के बीच में एक टीला टीटे पर पेड़ पेड़ के एक पत्ते पर बालक बड़ा आश्चर्य हुआ जब पास गए महाराज तो उसकी सास के साथ बालक के भीतर चले गए अब वहां जाके देखें तो कोटी कोटी ब्रह्मांड नारायण भी देखा कि उसमें भारत वर्ष भी है हिमालय भी है पुष्प बहा नदी भी है उनका आश्रम भी है वहां बैठ के वे ध्यान भी कर रहे हैं ऐसा भी देखा अब महाराज सास के साथ बाहर निकले और फिर समुद्र में डूबने उतराने लगे अब नारायण थोड़ी देर के बाद कहीं कुछ नहीं ए, उन्होंने देखा कि मैं तो अपनी उसी शिला पर बैठ के ध्यान कर रहा हूं और अभी थोड़ा सा समय ही बीता जरा से हृदय के स्थान में इतनी बड़ी दुनिया देख लेना नारायण और जरा से काल में इतना बड़ा काल देख लेना नारायण और अपने को ही जन्मते मरते देख लेना ये माया का खेल है और यही वो सबको दिखा रही है नारायण सबको माया जो है ऋते थम जब न प्रति चात वना ये माया दिखा रही है सो उन्होंने दिखा रे बड़ी भारी माया देखी आश्चर्य में पड़ गए अब फिर भजन करने लगे भगवान का थोड़े दिनों के बाद गौरी शंकर उस रास्ते से निकले तो नारायण गौरी ने कहा शंकर जी से कि एक ब्राह्मण तपस्या कर रहा है आप चल करके इसको बरदान दीजिए शंकर जी ने कहा ये तो भगवान के ध्यान में मग्न है इसको कुछ चाहिए नहीं लेकिन फिर भी एक भक्त के साथ चल के वार्तालाप करने में आनंद ही आनंद है अब वो आए तो वो तो नरनारायण का ध्यान कर रहे थे शंकर जी की ओर देखा ही नहीं अब शंकर जी ने नर नारायण के ध्यान को हटा दिया उनके हृदय से ना क्योंकि अंतकरण में जो वस्तु तो होगी महाराज उसको तो हटाया भी जा सकता है बदला भी जा सकता है बढ़ाया भी जा सकता है ये तो एक शुद्ध आत्म तत्व ही ऐसा है जो न बढ़ाया जाता न घटाया जाता न बदला जाता वो तो ज्यो कहते हो ध्यान तो टूट गया देखा शंकर जी उन्होंने नमस्कार किया स्तुति की और शंकर जी ने कहा कि महाराज आप बरदान मांगो हमसे अब उन्होंने कहा महाराज हमको तो कुछ नहीं चाहिए बहुत आग्रह करने के बाद नारायण शंकर जी ने अपनी ओर से कहा कि तुम पुराण के आचार्य हो जाओगे मारकंडे पुराण बनाओगे और तुम्हारी आयु बहुत लंबी होगी में से तुम एक होगे और नारायण नारायण के प्रति तुम्हारे हृदय में भक्ति रहेगी और मेरे प्रति भी भक्ति रहेगी और नारायण भक्तों के प्रति भी भक्ति तुम्हारे हृदय में रहेगी मार्कंडे जी के कहने पर ये तीन बात शंकर जी ने उनको बताई नारायण की भक्ति बनी रहेगी और नारायण भक्तों की भक्ति बनी रहेगी और शंकर जी के प्रति भी भक्ति रहेगी सो इसी नारायण मनवंतर में मारकंडे जी हुए हैं और प्रलय वाले कुछ नहीं हुआ वो तो भगवान की माया ने उनको प्रलय दिखा दिया इसके बाद वर्णन है महाराज की जो भगवान की मूर्ति बनाई जाती हैं, ये कैसी हैं? है तो ये तो विश्व विश्व विराट का स्वरूप ही है नारायण भगवान का स्वरूप ये साक्षात विराट है और ऋण गर्भ लोग जो है वो उनके सिर में रहता है और आंखों में सूर्य चंद्रमा रहते हैं जैसा विराट का रूप है महाराज ये जीव का जो निर्मल तत्व है वो कौस्तो मणि के रूप में उनके कंठ में रहता है तेजस तत्व जो है ये सुदर्शन चक्र है इस प्रकार महाराज ये जो भगवान की मूर्ति बनाई जाती है वो मूर्ति में भी असल में विराट तत्व का ही सन्निवेश हो है इसके बाद महाराज सूरज के जो बारह रूप होते हैं उनका वर्णन किया गया है बारह महीने में कैसे कैसे सूरज की उपासना करनी चाहिए और क्या क्या उनका नाम होता है क्या रूप होता है क्या गण होता है गणों का क्या काम होता है ये सब वर्णन किया हुआ है नारायण उसके बाद श्रीमद् भागवत की पूरी की पूरी विषय सूची है नारायण कैसे है राजा नारद और व्यास का मिलन और सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद सुखदेव जी का आगमन और ध्यान आदि की पद्धति कैसे श्रवण का निरूपण है कि उसमें मन की एकाग्रता चाहिए और श्रद्धा चाहिए और मनन चाहिए और फिर कैसे तृतीय स्कंध के पूर्वार्ध में स्वर्ग का प्रपंच है आसुर स्वर्ग और दैव स्वर्ग आसुर स्वर्ग में नारायण हरणाक्ष आदि और दैव स्वर्ग में करदम कपिल आदि का इनका वर्णन है चतुर्थ में महाराज दत्तात्रेय जी की दत्तात्रेय जी की उत्पत्ति दक्ष का जाग ध्रुव की कथा और बैन पृथु और प्राचीन वर् और प्राचीत पंचम स्कंध में भूगोल खगोल का वर्णन छठे स्कंध में अजामिल आदि की कथा सातवें में प्रहलाद की आठवें में समुद्र मंथन और बलि की नवे में वैस्वत मन के विभिन्न राजाओं की भगवान के अनुजाइयों की राम आदि अवतारों की दसम स्कंद में श्री कृष्ण का चरित्र ग्यारहवें स्कंद में मुक्ति का प्रपंचन बारहवें स्कंद में आश्रय स्कंध इस प्रकार ये श्रीमद् भागवत जो है ये संपूर्ण वेद वेदांत का सार है सर्व सर्व वेदांत सारम जद तद भागवत मिश्यते तद रसामृत तृप्त से नान्यत्र क्वचित संपूर्ण वेद वेदांत का जो सार है उसका नाम है भागवत इसके रसामृत में जिसको स्वाद आ जाता है उसको फिर कहीं दूसरी कोई चीज अच्छी ही नहीं लगती है यही भागवत का दोष है कि जो कुछ पाना चाहिए तो मैं अर्थ धर्म काम मोक्ष सब इससे प्राप्त कर लो नारायण सूत्र जी ने सौनकादि ऋषियों को बताया कि देखो सौनक जी ये श्रीमद भागवत जो है ये सर्व वेदांत सारम यद ब्रह्मत्मिक प्रयोजनम संपूर्ण वेदांतों का सार क्या है आ, सार माने जैसे दूध है, पर मलाई होते है ना मलाई आ, वो है दूध का सार दूध का सार क्या वह मलाई साढ़ी साढ़ी जिसको बोलते हैं सार हाँ ये सार है आ, सार है सर है सार है साड़ी है आ, सार है नारायण सार सार है हृदय का क्या हृदय है का अद्वितीय वस्तु वस्तु की अद्वितीयता ही इसका सार है आ, कि ये भेदभाव जो है मिथ्या है और सच्ची जो चीज है वो अद्वितीय है बोले कि ठीक है कोई होगी वो तो बोले नहीं ब्रह्मत्मा का ब्रह्म और आत्मा की एकता ही उस अद्वितीय वस्तु का लक्षण है उसकी पहचान क्या है कि जहाँ ब्रह्म और आत्मा दो नहीं रह जाते नारायण एक एकता का बोधक नित्य सिद्ध एकता का बोधक जो है यही भागवत का लक्षण है सर्व वेदांत सारंजद ब्रह्म लक्षणम वस्तु तनिष्ठम कैवल्य का प्रयोजनम उसी में श्रीमद भागवत की परिसमाप्ति है और इसका प्रयोजन है कैवल्य युज सारू प्या इसका प्रयोजन नहीं है कैवल्य है कैवल्य भी जोग दर्शन का जो होता है वो जैसे एक मनुष्य अपने को सबसे अलग करके गुफा में बैठ जाए और झरोखे से झांकता रहे आ, देखे शांति ही शांति शांति शांति समाधि का दृष्टा हो जाए अब अलग अलग आत्मा जो हैं वो समाधि के दृष्टा होकर के उसको देखते रहते हैं तो कैवल्य में है तो अकेले नारायण परंतु वहां प्रकृति समाधि अलग है और उसमें भगवदाकार वृत्ति का भी निरोध हो गया है और दृष्टा देख रहा है और अनेक है परंतु वेदांत की जो नारायण वेदांत का जो कैवल्य है वो कैवल्य दूसरा है वहां तो आत्म ब्रह्म के सिवाय दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है नारायण चाहे दिखे चाहे न दिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है भान हो न हो क्योंकि यहाँ जो समाधि है वह अद्वितीय बनाती नहीं है जथा ही भानो हृदयों नृचक्षुषाम तमो निहनिया न तो सद विधत्ते <coughs> केवल अंधकार रूप अज्ञान को ही ब्रह्माकार वृत्ति दूर करती है ब्रह्म का या एकता का निर्माण नहीं करती है ऐसे कैवल्य का वर्णन श्रीमद् भागवत में है कैवल्य जो निम ध्याम हरिम सोनारायण इसी में <coughs> जम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तन्व दिव्य स्तव चार लाख पुराणों की संख्या है और ब्रह्मा आदि देवता उन्हीं का स्मरण करते हैं असल में भगवान की भक्ति के बिना नष्कर्म का जो जीवन है वो भी शुष्क होता है और वाणी में चाहे जितना भी काव्य हो यदि उसमें भगवान का वर्णन नहीं है तो वो वाणी जो है वो रूखी सुखी होती है नारायण व्यर्थ होती है नारायण ऐसी वाणी का सेवन तो कव्य के समान जो लोग हैं वो करते हैं और जो हंस हैं वो तो जहाँ भगवत गुणानुवाद होता है वही हंस परम हंस जो है वो उसी का सेवन करते हैं इस प्रकार श्रीमद् भागवत का वर्णन करके बताया कि ये जो श्रीमद् भागवत है ये नारायण ने बड़ी करुणा करके ब्रह्मा को बताया और ब्रह्मा ने बड़ी करुणा करके नारायण नारद के नारद को बताया और नारद ने बड़ी करुणा करके व्यास को बताया और व्यास ने बड़ी करुणा करके सुखदेव को बताया और सुखदेव ने बड़ी करुणा करके परीक्षित को बताया असल में ये भगवान की करुणा का जो प्रवाह है ये श्रीमद् भागवत के रूप में प्रवाहित हो रहा है अंत में इसका नारायण इसका उपसंभार ऐसे किया गया भवे भवे यथा भक्ति ही पाद स्तव जाये तथा दासो हमसे यतः प्रभो नाम संकीर्तनम यप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमन तम नमामि हरिम परम इस श्लोक को सब लोग बोलते हैं इसका अर्थ क्या है कि जैसे जन्म जन्म में भगवान के चरण कमलों में हमारी भक्ति बनी रहे हे प्रभु हमारे लिए ऐसा ही कर दो क्योंकि तुम हमारे स्वामी हो और हम तुम्हारे दास हैं आपको यदि कोई प्रणाम करे नारायण आपके नाम का संकीर्तन करे तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और आपको प्रणाम करे तो सारे दुख शांत हो जाते हैं इस श्लोक को सब श्रोता बोलते है भवे भवे ही। भवे भवे भक्ति भक्ति जति पादस्तव जायते पादयोस्तव जायते तथा तथा तो प्रभो प्रभो दासो य दासोहंते प्रभो नाम सकर्तनम से सर्व पाप सनम प्रणामों दुखशमन तम भवे भवे पर भव भव पादस्तव जायते तथा कुरस्व नथस्व नो जत प्रभो नामीर्तनम यप प्रणशनम प्रणामों दुखशमन तम नमा हरि पर संकर्तन बोलो श्रीमण नारायण अभी क्या समय है आरती आरती तो है हम फिर मत जनता चले हैं नारायण ये अनुभव जरूर होगा कि आपके जीवन में भगवान ने प्रवेश किया है ये बांगी मूर्ति है भगवान की और इसको यही आशीर्वाद है कि जो सुनेगा उसके हृदय में भगवान और भगवान की भूति बढ़ेगी आएगी नहीं होगी तो आवेगी और होगी तो पढ़ेगी इसकी महिमा मूल रूप से यही है अब इसके लिए कोई रुपया पैसा कोई भेंट पूजा ये कोई कीमत नहीं है इसके बदले दुनिया की कोई संस्था की कोई समाज की कोई सेवा इसकी बराबरी नहीं कर सकते ये कोई बेचने की वस्तु नहीं है और न तो इसकी कीमत करते हैं इसका मूल्य महत्वपूर्ण बना चाहिए तो लोग किसी प्रकार का चढ़ावा भेंट श्रीमद् भागवत पर न रख हाँ मेरी इच्छा ये है कि आप लोग कोई नियम लें अपने जीवन में और वो सब के सब ये नियम लें जो भगवान के नाम का मंत्र का जप करते हैं उसको थोड़ा बढ़वा दें और जो नहीं करते हैं वो आज से भगवान का नाम लेने का अपने जीवन में व्रत ले रहे पूजा करने का व्रत लें ध्यान करने का व्रत लें दर्शन करने का व्रत लें कोई पाठ करने का व्रत लें एक नियम अब ले लें और वो मेरे लिए नहीं वो भागवत की दक्षिणा के लिए नहीं बल्कि अपने कल्याण के लिए अपने मंगल के लिए अपने जीवन में कोई न कोई नियम लेना चाहिए ऐसी ही मेरी इच्छा है प्रार्थना है इच्छा हुए आपसे साधु है भिक्षा मांगने का हाँ तो आप लोग मन ही मन ये भिक्षा दीजिए हमको कि आज यहाँ से कोई नियम लीजिए कोई नियम अपने मन में लीजिए और कोई वस्तु छोड़िए कोई आपके अंदर बुराई हो तो उसके त्याग का संकल्प लीजिए कोई अच्छाई ग्रहण कीजिए आपके जीवन के लिए ये श्रीमद् भागवत जो है ये प्रधाना रूप बने नहीं तो भागवत यदि पढ़ सकते हो तो आप एक अध्याय पढ़ने का ही नियम ले लीजिए और एक अध्याय ना पढ़ सके तो पांच श्लोक रोज पढ़ते जाइए और भगवान के किसी नाम का किसी मंत्र का मैं कोई मंत्र बताता नहीं कोई नाम बताता नहीं वो तो एकांत की बात होती है आप अपने मन से ही शुरू कर दीजिए तो आगे चलकर भगवान भी मिलेंगे भक्ति भी मिलेगी ज्ञान भी मिलेगा सतगुरु की आवश्यकता होगी तो वो भी मिलेंगे आपका परम कल्याण होगा ओ वि शांति शांति जय नारायण कंठ्या वदन रभवते अच्युतं सुखे जं राम नारायण कृष्ण नारायण वासुदेव हरे श्री शरणं माधव कृष्ण जानकी नायकं राम है है है लाइट बहुत खतरनाक लॉट ऑफ शेड्यूल ये जो ये जो भागवत की सत्कार करके हमें जो भी श्रोण करने का मौका दिया है और सबसे बड़ी बात तो ये है ये जुलाई का महीना है जो एक दिन भी बरसात होती नहीं और आप लोगों ने जो महाराज जी के कृपा से ये नियम उठाया और भागवत का एक एक शब्द जो ग्रहण किया उनके लिए महाराज जी की हमारे पर बहुत बड़ी कृपा है जो बड़े प्रेम पूर्वक ये सब उन्होंने हमें सुनाया और हमने ग्रहण किया अभी अभी महाराज जी ने जो आपको कहा कि मुझे भागवत की दक्षिणा के लिए आप अपना यहाँ से जाने के पहले कोई भी एक नियम ले लीजिए जो मुझे उम्मीद है कि जितने भी यहाँ पे दस जन है कोई भी अपने मन में ऐसी ठानेगा जो जरूर वो नियम ले लेंगे उसके लिए मैं आप सब लोगों का आभारी हूँ अब आपको बच्चू भाई कुछ कहेंगे भाषा जी ने हमारे सामने बहुत सुंदर बातें कही आप सबकी ओर से मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ आप जानते हैं इतना सुंदर आयोजन गए वर्ष में उन्होंने प्रेमपुरी आश्रम में किया था और ये दफे इधर निधला क्रीड़ा केंद्र के अंदर पूरी सुविधा हमें बैठने की प्रवचन सुनने की विगे उन्होंने करवाई महाराज के तो उनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा हम लोग के ऊपर भी है इतना सुंदर आयोजन जो भाटिया परिवार ने किया उसमें उन्होंने जो योगदान दिया उनके लिए प्रेमपुरी अध्यात्म विद्याभवन की ओर से आप सबकी ओर से मैं उनको खास खास धन्यवाद देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा ही और आयोजन भी उनके जीवन के अंदर चरित हुए और हमारे सामने मन के अंदर मोह होता है अर्जुन को मोह बताया गीता के अंदर उसका निराकरण किया और जो मृत्यु मृत्युगढ़ भय है हमारे जीवन में उसको अभय देने के लिए सिमर भागवत है और वो बात उन्होंने लिए महाराज जी के चरणों से कहा सुनने को मिली उनके लिए उनके चरणों में आप सबकी और से प्रार्थना है कि आपके लिए महाराज जी को प्रार्थना करने की और नजदीक आगे पैंस आप अपने मनी मन saldata cara la cosa che